ओम शांति नमस्कार मैं हूँ राजेंद्र कुमार उप कमांडेंट आर जयपुर आप सभी के लिए अच्छे स्वस्थ और सुंदर मन की शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कुराते रहो आना है तो आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर तेरे है, अंधेर नहीं है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप सुनेंगे थोड़ी देर में डॉक्टर सुजाता सिंगी हमारे साथ हैं और आप विशेष जो है इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर ऑफ साउंड एंड स्परिचुअल साइंस और आपने पीएचडी की है साउंड एंड स्परिचुअल साइंस में तो बड़ा अच्छा यूनिक जो है विषय है आपका जिसमें आपने पी एच है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कभी किसी को बोलते हैं कि मैं साउंड एंड स्परिचुअलिटी में पी uh, एच की है तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कुछ ऊपर की बातें अलग है, है या हमारी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। <laughs> तो बिल्कुल ऐसा आप फील कर रहे होंगे क्योंकि मैंने भी पहली बार ये सुना कि साउंड और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी पीएचडी किया जा सकता है जो डॉक्टर सुजाता जी ने किया है तो आइए मुझे लगता है कि साउंड और स्पिरिचुअलिटी बहुत ही कनेक्टेड है और हम सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में क्योंकि जब हम लोग ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग अध्यात्म को समझने की कोशिश करते हैं तो पहले आपको अपनी आवाज़ से अपनी आवाज़ की दुनिया से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है तब आप जाके स्पिरिचुअलिटी को टच कर पाएंगे या उसको समझने में आपको आसानी होगा तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो जब आप आ, साउंड से परेशान हो जाएंगे तो आप साइलेंस फील करना शुरू करेंगे और साइलेंस जब आप फील करेंगे तो फिर साउंड में आना आपके लिए आसान होगा है ना तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी डॉक्टर सुजाता जी को ही सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर सुजाता बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में नमस्कार नमस्कार थैंक यू सो मच वेलकम और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे आपके बारे में इतना जानकारी नहीं फर्स्ट टाइम मेरी और आपकी मुलाकात हो रही तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अच्छे से हमें बताइए बिल्कुल <laughs> आपने जो इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दिया है साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंसेस के बारे में जी सो so, इसके जैसे ये बताया कि मैंने पी करी है अभी ये ऐसा विषय है कि वहाँ पर आपका कोई आ, गाइड भी नहीं मिलता है मेंटर तो भी नहीं होगा कोई नहीं मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। <laughs> तो ये ऐसा हुआ कि कहते हैं ना कि जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके हम उसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो, तो ऐसी कोई चीज़ जो अपने को हमेशा इफेक्ट की है अपनी मदद की है वही चीज़ को हम आगे लेके जाते हैं तो फैमिली में ऐसा हुआ था कि मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर हुआ था और मैंने जीवन में पहली बार किसी को सफर करते हुए देखा मैंने कभी उसके पहले न किसी मृत्यु देखी थी और यह हुआ था जब मैं ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ट्वेंटी फोर ईयर्स की थी नहीं, नहीं, तो इसीलिए मुझे लगा कि जीवन ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य इतना सफरिंग देखे तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो सफरिंग कम करे नहीं, और नहीं, जीवन में कुछ खुशियां आए तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या सबसे ज़्यादा खुशी देती है मधुर आवाज बहुत <laughs> अच्छा संगीत तो ये सब चीज़ों का लगाव होने की वजह से मुझे लगा कि साउंड शुड बी समथिंग विच हैज़ टू बी एक्टिवेटेड इन द प्रॉपर वे टू हेल्प रिलीज डिजीजेस टू क्योर डिजीजेस तो मैंने फिर उस पर काम शुरू किया और बेसिकली तो मैं हूँ एमबीए तो इसमें कुछ लगाव है नहीं कि साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंसेस तो ऐसे लोग अक्सर कहते थे कि ये ऐसे कैसे हुआ आप एमबीए मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हो और आपको इसमें इस विषय में स्पिरिचुअल साइंसेस में, में तो मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी तो ऐसी चीज़ है जो हम पैदा होने के पहले ही हो गया है वो हम जुड़े नहीं हैं इसीलिए प्रॉब्लम है और क्योंकि हम जुड़े नहीं हैं इसीलिए बीमारियाँ भी आती हैं तो उस चीज़ को तार को जोड़ना बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल रिसर्च शुरू किया और ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बताया कोई मैंटोर होता नहीं है कोई गाइड होता नहीं है तो ऐसा था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ सही पथ पर हूँ नहीं हूँ कुछ रेफरेंस भी नहीं था बिल्कुर, बिल्कुर, बिल्कुर। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि जो भी है लेट मी स्टार्ट कहीं से तो कुछ हर चीज़ नहीं कहीं से तो शुरू होती है बिल्कुर, बिल्कुर। तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट एंड बीइंग अ फोर्थ जनरेशन म्यूजिशियन म्यूजिक से लगाव तो था ही इतनी समझ तो थी कि संगीत से चिकित्सा के लिए संगीत बनाया गया ये तो बाद में एंटरटेनमेंट में आया है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ मैं देख लूँ फिर साउंड के विषय में मुझे पता चला and that is how मैंने ये पूरा किया and then I was a TEDx speaker स्पीकर तो ये वाली चीज़ भी आई कि आई कुड शेयर माई नॉलेज टू द पीपल राइट क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो एक्चुअल में अपने लिए है कम है लेकिन अपना ज्ञान बाँटने के, के लिए होता है फिर मैंने वो किताब लिखी पावर ऑफ साउंड जो पहले किसी ने ऐसी किताब नहीं लिखी है <laughs> तो सबको लगा कि यह बुक एक्चुअल कोई पढ़ेगा ये ऐसा प्रश्न आ गया था कि किसको लगेगा पावर ऑफ साउंड ये होता क्या है एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड जो अपने प्रेसिडेंट थे तभी 2017 में उन्होंने पढ़ी और फिर उन्होंने कहा ये तो बोन मैन काइंड है ये तो कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ है फिर ऐसे करते करते ऑफकोर्स इंडिया में तो मैंने कुछ पेपर्स इतने दिए नहीं थे कि पता चले क्योंकि वो बोलते ना वेटिंग भी करे कौन <laughs> इसके जानकार होंगे वो, वो वेटिंग करेंगे।, करेंगे तो इसमें करेगा भी कौन तो मैंने कहा कि जैसे भी है जो भी यूनिवर्सिटी लेती है इट्स ओके तो आई ने मुझे फर्स्ट डॉक्टरेट दिया तो उन्होंने कहा और वो यूएन के साथ जुड़ा हुआ था तो ऐसे कहते हैं हम छोटी सी चीज़ करते कायना तो जो देना नहीं है, नहीं है वो तो चार हाथ से देते रहते हैं तो ऐसे करते करते ये पूरा हुआ एंड एज अ कॉपरेट ट्रेनर यही चीज़ में कॉपरेट में लेके आई यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के पास लेके आई और प्रोफेसर्स को भी ट्रेन किया ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को समझे के साउंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है साइको एक होता है वाइब्रो एक्टिक अभी साइको यानी वो सीधा अपने मशतिक में जा हमें एफेक्ट करता है जैसे कि माँ गुस्से में जब बच्चे से बात करेगी तो बच्चे के लिए साइकिक एफेक्ट्स होते हैं और वो ही मां, जब प्यार से बात करेगी तो उसके अंदर अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स mm. होंगे okay. तो ये सब चीज़ों का जान जानना बहुत जरूरी है Bilk. तो Bilk. हर एक सेशन में जो भी मैं लेती हूँ जब अभी ज्ञान सागर में हमारा रिसर्च का कॉन्फ्रेंस हुआ mm. स्पार्क में तो तभी भी लास्ट सेशन मेरा ही रखा रखा mm. गया था तब मैंने यही किया कि एक्सपीरियंस एड मोर देन रीडिंग और ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट इज़ एक्सपीरियंस एड तो ये चीज वही है कि जो किसी ने नहीं किया इसका मतलब हो नहीं सकता है और करो तो शिदत से करो जो ऊपर बैठे वो तो सब देने ही वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुजाता बात ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता मित्र हैं जो अभी सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कनेक्शन <laughs> जम रहा होगा थोड़ा कनेक्ट हो रहे होंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग साउंड की जब बात करते हैं तो दुनिया में बहुत तरह के साउंड हैं लेकिन म्यूज़िक या संगीत की बात जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा जुड़ जाती हैं और आपको अच्छा लगता है आपके पसंदीदा गीत अगर आप सुनते हैं आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं या फ्लूट सुनते हैं अब अचानक से सवेरे अगर आप किस आपको अच्छी बाँसुरी सुनने को मिला बाँसुरी आपका पसंदीदा नहीं है लेकिन बाँसुरी का म्यूज़िक और उसकी जो रिदम आपके पास पहुंच गई तो अचानक आपको लगेगा बड़ा अच्छा लग रहा है है ना बिल्कुल तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं साउंड एनर्जी तो है जो आपको कैच कर रही हैं तो साउंड इतना प्योर सेंस में जब आप फील करेंगे उसको अपने साथ कनेक्ट महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन में मुस्कुराहट बनी रहेगी और जीवन जीने का सार्थकपन जो इम्पोर्टेंस है वो लगेगा कि यारे जीवन तो ऐसा है है ना जब म्यूज़िक या साउंड से हम कनेक्ट नहीं होते हैं तो फिर सब जो है डिस्टर्बेंस वाली बात आ जाती हैं जैसे अभी डॉक्टर सुजाता जी कह रहे थे कि बच्चे का माँ अगर बच्चे को गुस्से से बात करती हैं तो भी बच्चे को फील होता है और वो प्यार से बात करती हैं तब भी बच्चा उसको फ़ील करता है और उसको एक्सेप्ट करता है मेंटली वो उन चीज़ों को समझ लेता है और उससे उसको जैसे अलग अलग जो न्यूरोस हैं जो सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तो यहाँ पर हमेशा अगर माँ गुस्से से ही बोलेगी तो बच्चे का एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि माँ तो मेरी गुस्से ले है ना <laughs> तो फिर वो किसी भी औरत को देखेगा तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा कि कहीं गुस्सा ना करें है ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे से कैसे डील करते हो किस तरह के कम्यनिकेशन आपके हैं किस तरह के भावना से आप जुड़ते हो सारी चीज़ें जो है साउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि ब्रह्मांड में अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो वो आवाज़ है आवाज़ के बिना आप किसी को समझ ही नहीं पाएंगे है ना तो चाहे शब्दों के माध्यम से हो भावनाओं के माध्यम से हो तो ये वाइब्रेंट करता ही है और आप उसको फील भी करते हैं बस अभी हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इसे फिल्टर करने की ज़रूरत है मुझे लगता है तो आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सुजादा जी को आप सभी से फिर जोड़ना चाहूँगा तो कैसी शुरुआत हुई और कैसे इन चीज़ों को आप करने लगे थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंसेस है उसके बारे में बताइए क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत सुनते हैं सुनाते भी हैं हाँ। और दिक्कत वो आ जाती है कि वो आपका अपना एनर्जी सोर्स बन जाए उसके लिए आपको अप्लाइड साइंस की तरफ जाना होगा प्रायोगिक करना पड़ेगा अगर मैं कहूँ मैं शांत रहना चाहता हूँ तो शांति के विचार भी तो आपके पास हो बिल्कुल विचार नहीं है तो फिर आप विचार भी जो है ऑलरेडी वही ही प्लेबैक करते रहेंगे तो आपका तो शांति होगा ही नहीं शांति हो जाएगा आप <laughs> एक्चुअल <laughs> में जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि दिमाग को अपने विचारों को स्थिर रखना जी, जी, जी. जो एक कहते हैं ना शून्य स्थिति वो बहुत जरूरी है और शून्य स्थिति तब तक नहीं आ सकती है जबकि इंसान के अंदर से ये जागरूक एक प्यास रह गई कि मुझे वो शून्य स्थिति को महसूस करना है तब तक तो ऐसे ही होगा कि हाँ होकता होगा कुछ जब कोई के लोग कहते हैं कि मैं जब ध्यान कर दो मुझे बहुत अच्छा लगता तो जिनको ये अनुभूति नहीं हुई होती है तो वो सोचते होगा कुछ ये एकदम कैजुअली ले लेते हैं राइट तो एक्चुअल में जब इंसान थॉट्स तो आते ही है हम ये कभी कह नहीं सकते कि थॉट्स नहीं, नहीं आते, आते हैं है। हम इस संसार में जब रह रहे हैं तो थॉट्स तो आने हैं थॉट्स तो ऐसे कि हम हिमालय में अकेले चले जाए वहाँ भी तो पीछा नहीं छोड़ने वाले तो ये तो होना ही है लेकिन एक चीज़ है कि जब साउंड यूज़ करते हैं तो साउंड वाइब्रेशंस ओवरपावर्स पावर को थोड़ा सा हाँ वो धीमा भी करता है और ओवरपावर कर देता है कर और इंसान फोक, उसका फोकस ऑटोमेटिकली जाता है वो चाहे ना चाहे।, चाहे।, चाहे जैसे संगीत है कहीं भी बज रहा है और बहुत मधुर संगीत है कोई बंदा चल रहा है उसको उस समय में उसको कुछ नहीं सुनना है लेकिन वो मधुर संगीत सुनते ही उसके मन में अच्छे विचार या फिर एटलीस्ट वो न्यूट्रल तो हो जाए है ना तो वैसा ही है तो साउंड जब हम देते हैं तो लोग जो कहते हैं uh, you know, hmm. कि वी कॉन्ट मेडिटेट वी कॉन्ट यू नो शट अवर माइंड्स के कॉन्स्टेंट चैटर चल रहा है मन की माइंड है ये क्या करें हम देन आई कीप टेलिंग दैम यू डू वन थिंग यू अटेंड द साउंड मेडिटेशन एंड hmm. उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि राइट फ्रीक्वेंसीज देनी चाहिए hmm. ऐसे नहीं कि रैंडमली आपने कुछ दे दिया क्योंकि जब रैंडमली देते हैं तो जो अंडरलाइंग डिजीजे है hmm. वो भी सरफेस हो सकती है oh, है ना तो इसीलिए इम्पोर्टेंट जब भी, भी हम साउंड एडमिनिस्टर करते हैं जस्ट लाइक मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड साउंड ऑल्सोज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द राइट हर्ट इन सच फैशन दैट द पर्सन गोज इन टू स्टेट ऑफ अल्फा ओके ना जब वो अल्फा में जाता है तो उसका बीटा भी एक्टिव रखना है hmm. ऐसे नहीं की वो सोचा बिल्कुल। ओके एंड पे फिर ऑटो सजेशंस अगर आपको देना है, दूसरी डी hmm. तो तो हाँ. तो स्टेट में जाएगा तो वो उसकी खुद की सेल्फ हीलिंग मैकेजम एक्टिवेट होगी hmm. और वो जब सेल्फ फीलिंग मैकेनिज्म एक्टिव होता है, सब सेल्स जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं उनके अंदर मेमोरी भी है mm -hmm. और 72% ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर वाटर हैज़ मेमोरी, एंड सेल्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 72% वाटर okay. तो वो जो भी है उसको वाइब्रेशन से वो हिलाना शुरू करता है सो द पर्सन फोकस Subconsciously goes on listening to the sound and reverberating in the cells. Mm -hmm. और ये reverberations की वजह से right vibrations gets created और उसके सूक्ष्म शरीर में activate होना शुरू होता है और जब वो सूक्ष्म शरीर में activate होगा then the all the ऑर्गन starts having द right communication in the vibrational mode. तो इसे इसी से एक्चुअल में साउंड से काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स ट्रीट किए हैं मैंने नहीं। मैं मैं नहीं बोल सकती इट्स थ्रू मी इट इज है हम कभी नहीं कहते कि मैंने ये ऐसा है कि हम वो जरिया बने तो एडमिनिस्टर साउंड ऑन द पेशेंट्स और फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हुए यानी कि जब तक इंसान समझ सकता है कि उसकी मुसीबत के लिए कायनात ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन रखा है।, है तो फिर उसके लिए हमेशा हाजिर रहे <laughs> तो अप्लाइड इट ऑन वेरियस फॉर्म्स एक्चुअली गप्स गर्भ संस्कार में भी बहुत काम आता है बिल्कुल। बट ओनली थिंग उसमें बहुत ध्यान से फ्रीक्वेंसीज देनी है क्योंकि वो फ़ीटस की ग्रोथ के हिसाब से देखना होता है उसके फ्लूइड्स कितने हैं उसके हिसाब से ध्यान देना है और मदर का कितना रिसेप्टिविटी है उस पर देना है तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे भविष्य तो बच्चे हैं अगर हमारे पास वैसे बच्चे हो जाए जैसे राम थे बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर तो देश फिर से अपना सत्युग में जाएगा सत्युग <laughs> जाएगा <laughs> बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुजाता जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है जब हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो राइट फ्रिक्वेंसी सभी को अगर मिल जाए एक फ्रिक्वेंसी का जो कनेक्टिविटी है राइट हो जाए तो शायद बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी बस इमें प्रॉपर गाइड और प्रॉपर जो है वाइब्रेशंस मिलने चाहिए साउंड की तो चीज़ें आसान हो जाती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो मैं चाहूँगा कि आपने संगीत भी जो है आपने मास्टरी किया है उसमें भी तो मैं चाहूँगा कि एकाद गीत जो हैं हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपनी आवाज़ के माध्यम से मंत्रमुग्ध कीजिए ताकि उनको जो है पॉजिटिव वाइव्स मिलें और वो शांत होकर एक ट्रंकुलर फील करे <laughs> <laughs> मेरे फेवरेट हमेशा मंत्र रहे हैं क्योंकि अपने मंत्रों में काफ़ी एनर्जी है वही साउंड एनर्जी जो मैं साउंड फ्रीक्वेंसी से देती हूँ इंस्ट्रूमेंट से देती हूँ सिंगिंग बोल से देती हूँ मुझे मंत्र में भी ऐसे लगता है कि हमारी आवाज़ अगर सही सुर में हो तो मंत्र भी वो काम कर सकते हैं तो मैं एक मंत्र सुना सकती हूँ वो गायन के रूप में हो सकता है सच्चिदानंद पर्रह्मा पुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समी द्री भगवती नम हरि तत्स Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्र भी मंत्र मुक्त हो रहे हैं मंत्र के साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं तो एक वाइब्रेशन मिलता है आश्रय में गीत से ज़्यादा मंत्र में जो है वाइब्रेशन्स होते हैं और आप अगर किसी भी तरह का कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगता है या आ, गायत्री मंत्र हो गणेश जी का मंत्र हो जितने भी अपने देवता हैं सभी देवताओं के कही कहीं ना कहीं आरती और मंत्र जो है बड़े ऐसे ही वाइब्रेशन करते हैं जो आपके मन को जो है हल्का कर देते हैं आपके मन के नेगेटिव विचारों को कम कर देते हैं जब आप मंत्रास को सुनते हैं तो सबसे पहले तो आपको सीधा ब्रेक मिल जाता है <laughs> एकदम से शांत हो जाते हैं आप है ना तो ये कितनी अच्छी बात है कि, कि आप कितने देर से कोशिश करके देख लो आपके विचार कम नहीं होंगे लेकिन जैसे मंत्रास शुरू कर देंगे या मंत्रास सुनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड आपका स्टॉप मैंने एक छोटा सा ब्रेक लगता है अभी बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा होगा लेकिन अचानक से आप एकदम से जो है हाईवे पे चढ़ने के पहले आपको जो है जिस तरह से हम लोग स्पीड ब्रेकर समय कंट्रोल करता है वैसे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है मंत्र सुनते ही और आपके मन के ट्रैफिक कंट्रोल हो जाते और फिर उसके बाद आपको एक चैनल वन फस मिल जाता है ब्रेक लगने के बाद क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि अभी मुझे किस गति में जाना है और किन चीज़ों की किस रास्ते में जाना है तो दो चीज़ें होती हैं कि आप अपने विचारों को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं आप वह एनर्जी अपने इष्ट को याद करते हुए अगर उस तरफ चले जाते हो तो आपको वापस पॉजिटिव एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है तो यही चीज़ें हैं कि हम लोग आज जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि क्या आज मोबाइल टेक्नोलॉजी इतने चंद्रयान पे हम लोग पहुंच गए हैं और फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं तो चंद्रयान पे जाने वाले भी वो भी इन सारी चीज़ों को मानते हैं सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि वो नहीं मानते <laughs> तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आ, अपने अस्तित्व से कभी भी अलग नहीं हो है जो हमारा मूल है उसको समझना है और आगे बढ़ना है तो आइए डॉक्टर सुजाता जी मैं चाहूँगा कि आ, अध्यात्म और जो अध्यात्म को कैसे आप उसको समझ पाते हैं या आपके लिए अध्यात्म क्या है वो थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को एक्चुअल में हम अगर देखें तो बिना अध्यात्म तो हम हो ही नहीं सकते हमारी एग्जिस्टेंसी नहीं है mm -hmm. क्योंकि उसी से तो हम बने हैं क्योंकि अक्सर एक्चुअली मैं सोचती हूं जब मैं, मैं जब हम ध्यान जब मैं ध्यान करती हूं तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये शरीर तो अपने कपड़ों की तरह है जैसे छोला बदलना है राइट जब अपने कपड़े मैले हो जाते हैं तो हम तो उसको उस, या तो धो के पहनते हैं या फिर फेंक देते हैं तो शरीर तो रोज नहा यानी रोज हम धो रहे कपड़े और फिर उसके बाद में जब समय आ जाएगा तो फिर इसको छोड़ के जाना है तो वो क्या चीज़ है जिसे जो छोड़ के जा रहा है अगर इंसान वो चीज़ समझ ले और उसी पे ध्यान दे तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज हैज नेवर बीन डिफरेंट फ्रॉम यू फ्रॉम लाइफ एवरी जैसे चीटी है उसके अंदर भी तो स्पिरिट है तो ये चौरासी लाख जीव जंतु जो है सबके अंदर स्पिरिट है तो ऐसा क्या हुआ मानव में जो भूल गए अपने स्पिरिट को <laughs> और ये जीवन का पहिया जो है वो पूरे बाहरी दुनिया देखते देखते वो भूल ही गया कि अंदर वो है कौन बिल्कुण, बिल्कुण। खाली कपड़े दिख रहे पहनने वाला कभी दिख ही नहीं रहा है और वो जब अदृश्य हो जाता है तब लगता है कि वी मिस दैट पर्सन एक्चुअल में ये ये सबसे बुरी बात ये हो गई है कि आजकल जितने ये डिजिटल मीडिया हम देख रहे हैं इंसान खुद को ही भूल रहे है कि वो खुद है क्या उनकी खुद की आइडेंटिटी क्या है hmm. और उनकी खुद की पर्सोना क्या है पर्सनालिटी में सब कोई लगा हुआ है यानी मुखौटा लगाना उसी में लगे हुए तो जब मैं बात करती हूँ कि स्पिरिचुअल बिकॉज साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज टोटल डिस्ट्रक्शन इट्स इट्स जस्ट द रीजन फॉर वॉर्स देन सो स्पिरिट अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं सम पीपल हैव गॉट अ रोंग नोशन दैट इंडियन स्पिरिचुअलिटी मीन्स गोइंग टू द हिमालय <laughs> but it is definitely not it is being one with yourself in everything you do khana banane wali jo grahni hai she puts her spirit into the food ek jo banda kisan jo kheti mein kaam kar raha hai he puts his spirit into the soil to get out the crops so iska matlab ye hai ke we may be in the offices with the computers everything but who is working there <laughs> किसी को लगता है मेरा डेजिग्नेशन हो के दिस पर्सन इज सो एंड सो एंड इज डूंग नो देर इज सम एनर्जी इन हिम विच इज मेकिंग हिम वर्क सो वॉट इज दैट एनर्जी सो स्पिरिचुअलिटी बाई इट्स मीन्स दैट ड्राइविंग फोर्स इन यू विच गाइड्स एंड मेक्स यू कीप अफ क्योंकि अगर स्पिरिट <laughs> <spirit laughs> निकल गया तो <था>, हम है ही नहीं सो स्पिरिचुअलिटी एंड एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आई वुड ओनली से दैट इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट स्पिरिचुअल साइंस इज Understand that all that the creativity which comes in a human being is coming from the spirit, and when it is applied to the outer world, it becomes a science. Bill, bill. Chaliye, Doctor Sujataji, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग सवाल भी पूछते हैं कि आध्यात्म में आपके लिए क्या है? तो देखा जाए तो ऐसा सवाल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आध्यात्म है तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं आपसे जुड़ रही हूँ <laughs> और दूसरा हमारे श्रोता भी हमें सुन रहे हैं अगर अध्यात्म का स्पिरिट ही नहीं होता तो आप सुन कैसे सकते थे बोल कैसे सकते थे है ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कितना अपने आप से दूर है अपने अध्यात्म से दूर है ये पता चल जाता है और हमें जो है अध्यात्म होने की जरूरत नहम है बस उसे फील करने की उस एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है वो चीज़ें हम आपको बता रहे थे निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास चेतना है आप सुन सकते हैं आप बोल सकते हैं आप डांस कर सकते हैं आप मुस्कुरा सकते हैं तो वो सारी चीज़ें जो करने वाली हैं वो आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी ही करती हैं बस आपको प्रॉपर वे से अपने अंदर उस स्परिचुअल एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है उसको बैलेंस रखना है और अगर आप गुस्सा कर रहे हो चिल्ला रहे हो परेशान हो रहे हो तो ये भी वो स्पिरिचुअल नेचर का ही काम है बस हमें जो है हमारे अंदर दो वृत्तियाँ देव वृत्तियाँ भी हैं तो राक्षस व्रतियाँ भी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को आप देवता की तरफ डाइवर्ट करके रखते हो या फिर राक्षस की तरफ है न <laughs> तो अगर राक्षस की तरफ आप एक जा रहा है तो उसका भुगतान भी ज़्यादा पड़ेगा आप है ना तो इसीलिए अच्छा है कि आप देवत्व बनके रखिए उसी के साथ दोस्ती करिए और इसके लिए सिंपली हमारे अध्यात्म में ये बताया गया कि आत्मा जो है अपना दोस्त अपना मित्र अपना शत्रु खुद है तो अगर आप अपना मित्र बनना चाहते हैं तो आप देवत्व को अपनाइए और अपना ही शत्रु बनना चाहते हैं तो है रक्ष शिव्रत को अपनाइए <laughs> है ना तो बहुत ही एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है भारत में अध्यात्म की जननी है तो यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको समझने की ज़रूरत है और उस कॉन्शियस में देखना है कि आपको किस और अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके रखना है है ना दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं तो किस और आप जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो चलिए जाते जाते मैं डॉक्टर सुजाता जी से एक मैसेज के तौर पे श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे आप मैसेज <laughs> ये स्पिरिचुअलिटी का विषय एक्चुअल में काफ़ी डीप और काफ़ी विस्तार है और एक जीवन तो हमेशा कमी पड़ता है इतना ज्ञान हमारे देश में है बिल्कुल so, सो सबसे पहले यही चीज़ है कि जीवन क्षण भर है और इस क्षण में हम क्या कर सकते हैं क्या दे जा सकते हैं उस पर फोकस रखना है जी। अगर यह समय निकल गया क्योंकि मानव भव जो मिलता है वो ही अपने कितने पुण्य होता है तब मानव जीवन मिलता है फिर इस ये स्पिरिचुअलिटी की समझ के साथ जब हम आते हैं यानी कि और भी अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं तो मेडिटेशन के थ्रू कोई भी तरह के जो भी प्रकार का मेडिटेशन उनको जमता हो रोज करिए क्लैरिटी लाइए कि आप इसमें दुनिया में, में क्यों आए हो और क्या दे जाना है क्योंकि लेके तो कोई नहीं जा सकता है <laughs> कितनी भी पोटली बांध लो तो करेंसी आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी जैसे हम अब्रॉड जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे भी कितना भी धन हो आपको कर्म के रूप में अच्छे कर्म के रूप में करेंसी एक्सचेंज करके जाना पड़ेगा <laughs> सो जैसे कहते हैं अगर आपके शरीर में बल है तो आप श्रम से किसी की मदद कीजिए अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांट के मदद कीजिए अगर आपके पास धन अधिक है तो दान करके जाइए तो ये तीनों चीज़ जब मानते हैं इंसान तो वो क्षण भर जीवन जो हम कहते हैं उसको एकदम सक्सेसफुल जो लोग एक्चुअल में सक्सेस का मतलब भी चेंज हो गया है अगर आपको ट्रू सेंस में सक्सेसफुल होना है तो ये काम करके जाइए कि टाइम इज़ लिमिटेड एंड व्हाट इज़ द बेस्ट आई कैन गिव टू दिस वर्ल्ड बिफोर आई गो बैक क्योंकि सबको फाइनली घर ही जाना है और वो एक घर है वहाँ पर हिसाब किताब कोई इन्फ्लुंस नहीं चलने वाला है तो इन आपको तो वही दिखाया जाएगा जो सच्चाई है सो इन योर थॉट्स, इन योर बिलीव्स, इन योर एक्शंस इन योर बिहेवियर्स इन योर एटीट्यूड बी वेरी अवेयर एंड लर्न टू एक्सेप्ट योरसेल्फ सेल्फ एज यू आर बिकॉज यू आर द जेम यू आर दैट गिफ्ट ऑफ गॉड व्हिच हैज कम हियर टू गिव बैक टू द वर्ल्ड सो माई मैसेज बी वेरी अवेयर ऑफ योर टाइम ईच मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बी ट्रू टू योर and let your gifts which is given by god be given back for the service of humankind bilkul bilkul dr sujatha ji bahut hi acha message aapne quote kiya ki aap apne liye time de aur time ko samajh le kyunki time aapke paas hai aur baki kuch bhi aapke paas nahi hai agar ise safal karna chahte hain to apne liye acha sochiye acha kariye aur jo kuch aapke paas hai dekhiye jo extra cheeze hain hai aapko yahi par जो है किसी न किसी के काम आ जाए ऐसा कुछ करके आपको जाना है तो निश्चित तौर पे आपके पास पैसे हैं तो दान कीजिए आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए है ना आपके पास अनुभव है तो शेयरिंग कीजिए <laughs> तो जब भी आप इन चीज़ों का आपके पास जो कुछ है उसको रिटर्न देते जाएंगे तो वो रिटर्न हो के आपको उतने ही आ, डबल टिबल ने हंड्रेड टाइम्स मोर आपको वो चीज़ें वापस मिलेंगी ऐसा कहा जाता है कुदरत में जो कुछ आप कुदरत को वापस देते हैं वो वापस आपको जो है मल्टीपल करके दे देता है तो अच्छी चीज़ें दिया करो तो अच्छी चीज़ें डबल होकर मिलेगी थोड़ा भी बुरा दे दिया तो आप समझ जाओ फिर क्या होगा <laughs> <laughs> तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इस बात को ध्यान रखिएगा इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलेंगे आ, कुछ और विषय जो है हम लोग आपसे लेकर जुड़ेंगे तभी आपको और भी नॉलेज मिलेगा ही और बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो